रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तपूर्ण सरल रूप से ईश्वर को पुकारने तथा उनके श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए सहज ही में अग्रसर होना क्या उसके लिए संभव है शुद्धता के भीतर भी वह कुछ न कुछ अशुद्धि को स्वेच्छापूर्वक पकड़े रहना चाहता है काम कांचन को त्याग देने के बाद भी उसकी थोड़ी बहुत महक उसके लिए प्रिय प्रतीत होती रहती है अति कष्ट सहन कर शुद्ध भाव से जगदम्बा का पूजन करना पड़ेगा इस बात को लिपिबद्ध करने के पश्चात भी उनके संतोषार्थ विपरीत कामना सूचक गीत गाने का विधान वह पूजा पद्धति के भीतर संयुक्त कर रखता है इसमें विस्मित होने या निंदा करने का कुछ भी नहीं है किंतु इससे यही विदित होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका महामाया के प्रबल प्रताप से दुर्बल मानव किस तरह काम कांचन के वद्र बंधन में बंधा हुआ है यह अनुभव होता है कि कृपा पूर्वक जब तक वे इस बंधन को दूर नहीं कर देती तब तक जीव को मुक्ति प्राप्त करना नितांत असाध्य है तथा वे किसको किस मार्ग से मुक्ति की ओर अग्रसर करा रही हैं यह भी मानव बुद्धि से परे है साथ ही यदि अपने हृदय की बातों का अत्यंत सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने के पश्चात हम उनकी तुलना परम अद्भुत श्री कृष्ण देव के जीवन रहस्य से करें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये अपूर्व अमानव पुरुषोत्तम पुरुष स्वेच्छा या लीला से हमारे प्रति करुणापूर्ण हम लोगों के इस हीन संसार में कुछ दिन के लिए बाहरी दृष्टि से दीन से भी दीन भाव प्रकट करने पर भी ज्ञान दृष्टि से राज राजेश्वर की भांति निवास कर गए हैं तंत्र की उत्पत्ति का इतिहास तथा तंत्र का अभिन वत्व वैदिक युग के यज्ञादि पूर्ण कर्मकांड में योग के साथ भोग का भी संयोग था यह भी निर्देश है कि देवता की उपासना कर रूप समस्त विषयों का नियमित भोग करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार के आचरणों के द्वारा मानव मन जब अधिकांश रूप से वासना रहित होने लगता था उसी समय उपनिषदोक्त शुद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना कर होता था किंतु बौद्ध कालीन प्रयास कुछ दूसरे प्रकार का हुआ भोग वासना पूर्ण संसारी मानव को बिना किसी भेदभाव के अरण्य निवासी वासना रहित साधकों की शुद्ध भावों भावोपासना की शिक्षा दी गई तत्कालीन राज्य शासन भी यतियों के उस प्रयास की सहायता करने लगे फल यह हुआ कि वैद, वैदिक यज्ञादि का जो प्रवृत्ति मार्ग में अवस्थित मानव मन को नियमित भोगादि प्रदान करता हुआ भी धीरे धीरे उसे योग के निवृत्ति मार्ग पर ले जा रहा था बाहर से उच्छेद हो गया किंतु भीतर ही भीतर निस्तब्ध गहरी रात्रि में निर्जन विभीषिकापूर्ण शमशान आदि में अनुष्ठान की जाने वाली तंत्रोक्त गुप्त साधन प्रणाली के रूप में उसका प्रकाश होने लगा तंत्र में कहा गया है कि वैदिक अनुष्ठान आदि निर्जीव हुए हैं देखकर महायोगी महेश्वर ने उनको पुनः संजीव बनाकर पृथक आकार से तंत्र के रूप में प्रकाशित किया इस किमवदी में वास्तव में महान सत्य निहित है क्योंकि तंत्र में वैदिक कर्मकांड की तरह योग के साथ भोग का संयोग तो दृष्टिगोचर होता ही है साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जिस प्रकार वैदिक कर्मकांड समूह उपनिषद के ज्ञान कांडों से अत्यंत दूरी पर पृथक रूप से विद्यमान थे वैसा न होकर तांत्रिक अनुष्ठान समूह की प्रत्येक क्रिया अद्वैत ज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है उदाहरणार्थ जब तुम पूजन करने बैठते हो उस समय सर्वप्रथम कुल कुंडलिनी को मस्तक स्थित सहस्रार में चढ़ाकर तुम्हें ईश्वर के साथ अद्वैत रूप से अवस्थान करने का चिंतन करना पड़ता है तदनंतर पुनः उनसे अलग होकर तुमने जीव भाव धारण किया एवं ईश्वर ज्योति स्वरूप घनीभूत होकर तुम्हारे पूज्य देवता के रूप में प्रकट हुए और तब तुम उनको अपने भीतर से बाहर लाकर पूजन करने लगे तुमको इस प्रकार चिंतन करना पड़ता है मानव जीवन के यथार्थ उद्देश्य का प्रेम के द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने का कैसा अपूर्व प्रयास इस प्रक्रिया में दिखाई देता है यह अवश्य है कि हजारों में संभवतः कोई एक ही उन्नत उपासक इस प्रक्रिया को ठीक ठीक अपना पाता है किंतु सब कोई उसका थोड़ा बहुत प्रयास तो करते ही है उससे भी बहुत लाभ है क्योंकि इस तरह के आचरण के द्वारा वे धीरे धीरे उन्नत स्थिति पर पहुँच कर पहुँचने में समर्थ होते हैं तंत्र की प्रत्येक क्रिया के साथ इस प्रकार के अद्वैत ज्ञान का भाव सम्मिलित रहने के कारण साधक को उससे चरम लक्ष्य का स्मरण होता रहता है यही तंत्रोक्त साधन प्रणाली में वैदिक क्रियाओं की अपेक्षा नवीनता है एवं इसीलिए भारत के साधारण लोगों के हृदय में तंत्रोक्त साधन प्रणाली के प्रभुत्व का इतना विस्तार हो पाया है